अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के प्रथम खंड के आठवें मंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र के द्वारा श्रुति ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जगत जिस क्रम से उत्पन्न होता है उस क्रम को बता रही है मूल मंत्र में ये बताया गया कि जब जगत तो सर्जन का समय आता है तो जगत सर्जन के पूर्व में ब्रह्म में उन्न अवस्था आती है उच्छुन्नता है तपसा तो चीयेते ब्रह्म यह प्रथम पादी बताता है ब्रह्म फूल जाता है तो ब्रह्म का फूलना है एक प्रकार से जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय अनुकूल ज्ञानात्मक व्यापार करना चिंतनात्मक व्यापार करना तो ये उच्छता आ जाती है का अर्थ यही है कि कर्म ब्रह्म को यानी ब्रह्मादिष्ठितो प्रकृति को गुणत्रय की साम्यवस्था प्रकृति है विषम अवस्था के अभिमुख कर देता है पूर्वकल्पीय प्राणियों का कर्म पूर्वकल्प के प्रलय काल के अनंतर, जब फलो, फलोन्मुख होता है तो ब्रह्माधिष्ठित तो जो गुणत्रय की साम्यवस्था रूप माया है प्रकृति है उसे विषम अवस्था के अभिमुख कर देता है जो कुछ भी उत्सुनता आदि होनी है वह होगी उपाधि में आरोप होगा निर्विकार ब्रह्म में उत्सुन्नता भी तो एक आरोप है क्या नाम विकार है उसका आरोप है उत्सुनता आ जाती है प्रकृति में और माना जाता है ब्रह्म में उत्सुन्नता ब्रह्म तो निर्व्यापार है और वो ये नहीं कि प्रलय काल में मात्र निर्व्यापार होता है और उत्पत्ति स्थिति लय काल में सब व्यापार होता उसका तीनों कालों में निर्गुण निष्क्रिय निष्कल निर्विकार स्वरूप है और जो कुछ हो रहा है ब्रह्म की उपाधिभूत प्रकृति में हो रहा है और आरोप उपहित में किया जाता है इसलिए यहां पर जो चयन बताया गया है उच्छुन्नता वह उच्छुन्नता भी है प्रकृति में ही नहीं तो एक रस्ता बिगड़ जाएगी न ब्रह्मा की इसका अर्थ है कि प्रलय काल के समय यदि ब्रह्मा की ही उच्छुन्नता होगी तो प्रलय काल में उत्सुन्नता से रहित है और सृष्टि के पूर्व में वह उत्सुन्नता रूप विकार को प्राप्त करता है तो नित्य निर्विकार नहीं है विकारी बन जाएगा शरीर के तरह इसलिए वो उत्सुन्नता होगी प्रकृति में आरोप होगा तद उपहित ब्रह्म में और प्रकृति की उच्छता का स्वरूप क्या होगा तो प्रकृति की उत्सुन्नता का स्वरूप है अभी तक वो साम्य अवस्था में थी अब विषम अवस्था के अभिमुख हो रही है बस विषम अवस्था के अभिमुख होना यही उत्सुनता है तो प्रकृति को साम्य अवस्था से विषम अवस्था के अभिमुख करने के लिए निमित्त क्या बनेगा तो निमित्त बनेगा पूर्वकल्पीय प्राणियों का कर्म जो फलोन्मुख हुआ है अन्य प्रारब्ध का निर्धारण तो पूर्वकल्प का समापन होते समय ही भावी कल्प के प्राणियों का निश्चित हो जाता है वो जो प्रारब्ध है उनका पहले निश्चित हुआ वह प्रारब्ध प्रकृति में उत्सुन्नता का निमित्त बनेगा और उस प्रारब्ब प्रा, पूर्वकल्पीय प्राणियों के जो उत्पन्न होने वाला कल्प है उस कल्प में भोगे जाने वाले प्रार्धात्मक कर्म के द्वारा उन्न हुई जो प्रकृति है तदहित तो ब्रह्म को भी माना गया कि वो उच्छुन्न हो गया जैसे कार्यक्रम संघात उपहित तो चैतन्य की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात यदि शांत एकासन में बैठा है तो माना जाता है कि ध्यान कर रहा है उपाधि ध्यान कर व जैसे श्रुति कहती है उपाधि के धर्मों का उपहित में आरोप तो हुआ ये प्रकृति में प्रकृति का विषम अवस्था के अभिमुख होना उत्सुनता है हाँ तो नहीं हाँ। होगा तो वेदांत की प्रकृति सांख्यों के प्रकृति के, के तरह स्वतंत्र सत्ताक नहीं है इसलिए शुरू में कहा कि ब्रह्म अधिष्ठित प्रकृति आपने आप नहीं हुई ब्रह्मा की ब्रह्मा की ओ समीपता में सत्ता से। हाँ। सत्ता से। हाँ। तो ब्रह्मा की सन्निधि में कर्म से कर्म रूपी निमित्त को मान करके विषम अवस्था के अभिमुख हुई प्रकृति इसलिए गीता में भगवान ने कहा माया अध्यक्षन प्रकृति सुयेते स्वचराचरम तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति करती है वेदांत की सांख्यों की प्रकृति भगवान को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करती है अधिष्ठाता के रूप में स्वीकार नहीं करती स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त होती है तो हुआ प्रकृति में माना गया तदउपहित ब्रह्म ने उत्सुनता को प्राप्त किया इसलिए तपसा चीयते ब्रह्म तो ब्रह्म तप से यानी ज्ञानात्मक तप से फूल जाता है उच्छूनता को प्राप्त करता है अर्थ ब्रह्म की उपाधि भूत प्रकृति गुणत्रय की विषम अवस्था के अभिमुख हो गई तो गुणत्रय की विषम अवस्था के अभिमुख प्रकृति उपाधिक ब्रह्म को भी माना गया कि वो उछन्न हुआ तपसाचिए थे ब्रह्म और तत् अन्नम अभिजायते गुणत्रय की विषम अवस्था के अभिमुख हो गई प्रकृति तो फिर गुणत्रय की विषम अवस्था जो माया शब्दित है वो अभिव्यक्त हुई पहले विषम अवस्था के अभिमुख प्रकृति हुई और अभिमुख होते ही फिर प्रकृति का प्रथम परिणाम शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था जिसे कहा जाता है माया वो हुआ तो फिर उस प्रकृति के प्रथम परिणाम माया को स्वीकार कर लेता है वो चैतन्य प्रकृति के साथ साथ तो ईश्वर हो जाता है वो ईश्वरत्व की उपाधि है ओ माया एक ही है कार्य कोटि में आने पर भी एक है अनेक नहीं है तो तद उपाधि ईश्वर हुआ तो ईश्वर की उपाधि को यहां अन्न शब्द से लेना ततो अन्नम जायते तो अन्न की अभिव्यक्ति होती है यानी अन्न के रूप में परिणत हुई प्रकृति अन्न शब्दित माया के रूप में और तद उपहित चैतन्य को माना गया उसका विवर्त उपादान कारण ब्रह्म उस रूप से विवर्तित हुआ माया के रूप में और माया परिणत हुई माया का परिणाम ब्रह्म का यानी वो प्रकृति का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त है माया और इस अन्न शब्द से केवल माया मात्र को नहीं लेना है माया भी और ये जो अपंचकृत पंचभूत है ईश्वर का ही कार्य है उनको भी लेना तो मायोपाधिक चैतन्य से फिर तस्माद ये तस्माद आत्मना आकाश संभूत आकाशाद वायु इस क्रम से सूक्ष्म पंचभूत तन भी अभिव्यक्त हुई ये समझना ये अन्न शब्द से प्रकृति का प्रथम परिणाम माया और मायाक से भी निष्पन्न हुआ तन्मात्रात्मक जो सूक्ष्म भूत पंचक वो लेना पांचों भूत और फिर आगे कहते हैं अन्नात प्राणों अन्न यानी अन्न उपाधिकात ब्रह्मण और अन्न है माया और यानी माया उपाधिक चैतन्य हाँ। और उससे प्राण निष्पन्न हुआ तो प्राण है समष्टि प्राण सूत्रात्मा जो हिरण्य गर्भ की उपाधि है क्रिया शक्ति आश्रय वह अपत पंच महाभूतों के सम्मिलित रजोगुण से अभिव्यक्त हुआ अभि जाए थे क्रियापदी दर भी आएगा तो मायोपाधिक ब्रह्म से प्राण उत्पन्न हुआ यानी हिरण्य की उपाधि भूत जो क्रिया शक्ति आश्रय रूप प्राण है वह अभि निष्पन्न हुआ और साथ ही साथ अन्नात्मन ये भी लेना अन्नात्मन अभिजाए थे तो मन भी है समष्टि मन और मन शब्द से लेना अंतकरण मात्र जिसे चार अंतकरण चतुष्टय के रूप में अलग अलग चार व्यापारों को लेकर के चार भेद करते है ना तो यहां सामान्य अंतकरण समष्टि अंतकरण वह भी अन्न उपाधिक ब्रह्म से अभिनिष्पन्न हुआ तो यह है ज्ञान शक्ति आश्रय और हिरण्यगर्भ गर्भ है क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति आश्रय दोनों भी है ना तो ये दोनों समष्टि मन और समष्टि प्राण दोनों भी उपाधि हैं हिरण्यगर्भ की जब क्रिया शक्ति आश्रय रूप प्राण उपाधि प्रधान हो जाता है तो सूत्रात्मा कहलाता है और ज्ञान शक्ति आश्रय मन उपाधि प्रधान हो जाता है तो हिरण्यगर्भ कहलाता है एक ही तत्व इन उसकी ये दोनों उपाधि है तो मन रूपी उपाधि को प्रधानता दे करके जब ये किया जाता है तो माना जाता है कि हिरण्यगर्भ प्राण रूप उपाधि को प्रधानता दे करके करते हैं व्यवहार तो सूत्रात्मा तो अन्ना प्राणो मनस्ए थे ऐसा लगाना ये दोनों उत्पन्न होता है तो अन्न शब्द से मायूपाधिक चैतन्य तथा अपत पंच महाभूत उपाधिक दोनों को लेना है ना तो उससे ये हिरण्यगर्भ की उपाधि निष्पन्न हुई तो माना गया जैसे ही ईश्वर ने पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्व गुण से मन को और सम्मिलित जोगुण से प्राण को उत्पन्न किया तो पूर्व पूर्वकल जो उपासक है कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई है जिसकी हिरण्य गर्भ भाव की प्रापक कर्म उपासना परिपक्व हुई थी वह फिर उसकी उपाधि के अभिव्यक्त होते ही उसमें अपनी अहंता को अभिव्यक्त करता है उस ऊपर ईश्वर के द्वारा अभिव्यक्त की गई उपाधि में अपनी अहंता को स्थापित करता है उस उपाधि को अपने अहंता के आलंबन के रूप में स्वीकार कर लेता है तो समि प्राण तथा समष्टि मन रूप उपाधि में पूर्वकल्पीय साधक की अहंता ने आलमन बना लिया तो वो माना जाएगा इस ईश्वर के द्वारा श्रेष्ठ समष्टि प्राण और समष्टि मन को अपनी अहंता का आलमन बनाने वाला पूर्वकल्पीय जीव जो साधक था अब वो उसकी फलावश था इसी के लिए उसने साधना की थी पूर्व में साधक था अब वो फल को प्राप्त किया तो सिद्ध हुआ हिरण्यगर्भ बना अब इस कल्प में वही कल्पांत तक इसो कल्प का अध्यक्ष माना जाएगा स्वामी माना जाएगा तो अन्ना प्राणो मनह का मतलब हिरण्यगर्भ की उपाधि की उत्पत्ति के साथ साथ हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हो गई जीव की उत्पत्ति तो उसके उपाधि की उत्पत्ति ही को माना जाता है ना? उपाधि की उत्पत्ति का आरोप किया जाता है जीव में नहीं तो जीव का स्वतः जन्म नहीं होता मृत्यु नहीं होती इसलिए कहा जाता है जीवा जीवापेतम किल इदम मृियत न जीवो मियत जीव से रहित तो जब ये शरीर होता है तो माना जाता है इसकी मृत्यु हुई जीव नहीं मरती जीवात्मा यदि मरती तो शरीर शरीरांतर के साथ उसका संबंध कैसे होता पुनर्जन्म होता है का दूसरे शरीर में चला गया वो वो मरा होता नष्ट हुआ होता तो कैसे जाता हाँ पूर्व उपाधि जो थी स्थूल शरीर वो नष्ट हुआ तो उसको खोजेंगे तो नहीं मिलेगा शरीर जीवात्मा वो मिल जाएगी उसको देखने की शक्ति यदि है तो जिस योनि में वह है उस योनि में देखा जा सकता है उसे तो उपाधि की ही उत्पत्ति को आरोपित किया जाता है उपहित में तो हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ बाद में जैसे हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई तो फिर कहते हैं सत्यम अभिजाते तो सत्य की यहां सत्य है स्थूल पंचभूत अपंचकृत पंचभूतों का पंचीकरण प्रक्रिया से स्थूलीकरण होना तो माना जाता है पंचभूतों की अभिव्यक्ति हुई। सत्य जो उत्पन्न हो रहा है सत्य अभिजाते क्रियापद के कर्ता के रूप में यहां सत्य को बताया जा रहा है सत्यम अभिजाते तो सत्य की उत्पत्ति हुई तो फिर जो उत्पन्न होगा जात ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार वो सत्य मरेगा भी जो उत्पन्न होगा सत्य वो हो मरेगा भी इसलिए यहां सत्य शब्द से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यहां पर जो सत्य है वो सत्य नहीं लेना वो तो उत्पन्न नहीं होता यहां उत्पन्न होने वाला सत्य है ये जो इंद्रिय ग्राह्य स्थूल पंचभूत इनको सत्य कहा जा रहा है यहां पर इस मंत्र में एक शब्द होने पर भी उनके अर्थ सब जगह एक ही नहीं होता यहां सत्य है स्थूल पंचभूत हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के बाद पंचीकरण प्रक्रिया से स्थूल भूत उत्पन्न हुए और उसके बाद फिर लोकाहा तो लोक यानी प्राणियों के आश्रय भूत पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक, लोक स्वर्गलोक आदि उत्पन्न हुए भूर्भुअस्वर भुर आदि और इन्हीं से लोक शब्द से ही प्राणियों के निवास स्थान रूप पृथ्वी आदि लोक और साथ में ओ बिलेना उनमें निवास करने वाले प्राणी यानी वेष्टि कार्यकरण संघात चौरासी लाख प्रकार के अपने में निवास करने वाले प्राणियों के साथ साथ ये सारे लोक उत्पन्न हुए लोक शब्द से खाली मकान बन गया मकान में रहने वाला कोई नहीं है ऐसा नहीं पृथ्वी लोक उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी लोक से लेना पृथ्वी निवासी जितनी भी योनियां हैं वे सारी योनियों के साथ पृथ्वी लोक की उत्पत्ति हुई और जब शरीर उत्पन्न होंगे तो अन्नमय है तो बिना अन्न के नहीं रहेंगे इसलिए वो सब अन्नादि भी ले लेना उसमें उत्पन्न हुआ यानी भोग्य पदार्थों के तथा भोक्ताओं के साथ भोग्य भोग्य भोग्य, भोग्य भोक्ता रूप जगत के आश्रय ये भूरादि लोक भी उत्पन्न हुए ये लोक शब्द से इतना लेना और फिर प्राणी उत्पन्न हुए हैं सक्रिय जो कार्य है स्थूल शरीर और करण है सूक्ष्म शरीर इनमें तादात में अभिमान करने वाले उनको तो प्राणी कहा जाता है प्राणी है जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में तादात्म अभिमान करें वे प्राणी और जिसका इनमें तादात्म्य अभिमान नहीं है उन्हें प्राणी नहीं कहा जाता तो सक्रिय कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करेगा तो फिर ये शरीर इंद्रिया मन एक क्षण के लिए भी बिना क्रिया किए रहते नहीं है मन को एक क्षण दो क्षण के लिए रोकना चाहेंगे निष्क्रिय बनाना चाहेंगे तो नहीं बनता वो क्रियाशील है और उसी क्रियाशील मन को अपना स्वरूप समझने वाला वो भी सक्रिय रहेगा जो उपाधि है सक्रिय कार्यक्रम संघात वो कुछ ना कुछ करती रहेगी और उनमें तादात में अभिमान करने वाला मानेगा कि मैं कर रहा हूं यह कर्म तो ये हुआ कि लोका और कर्मसु सु चाम्रितम तो लोक उत्पन्न हुए फिर कर्म भी है संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म पहले का और अब यह नया नया भी कर्म करता है क्रियामान, और जब तक कर्म रहेगा तो फिर कर्मफल भी बना ही रहता अमृत है कर्मफल बिना कर्मफल है संसार तो कर्म रहेगा तो संसार भी उसका फलभूत जरूर रहेगा ही रहेगा इसलिए इसे कहा जाता है अमृत और यह कर्म कब तक रहेगा कर्म का समूल उच्छेद करने वाला केवल एक ही है वो है आत्मज्ञान क्षीयते चास्य कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावरे यह आगे आने वाला मंत्र बताएगा कि परावर शब्दित परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार होने पर ही कर्म का क्षय होता है गीता कहती है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मान तमाहु बुधा। उससे पहले कर्म का क्षय नहीं होता इसलिए माना जाता है कर्म फल को भी अमृत कर्म रहेगा तो कर्म फलभूत संसार भी रहेगा बिना ज्ञान के नष्ट नहीं होता इसलिए अध्यास भाष्य में भाषकर भगवान ने इसे अनादि अनंत कहा निना मतलब ब्रह्म ज्ञान के निवृत्त तो नहीं होता इसलिए अनंत कहा अर्थाध्यास है कर्म फल है अर्थाध्यास कर्म और कर्म फल दोनों भी अर्थाध्यास है ज्ञानाध्यास है ये क्रिया कारक फल की प्रतीति इसे कहा जाता है ज्ञानाध्यास द्वैत की प्रतीति को अर्द्वैत के विषय को कहा जाता है अर्थाध्यास जो विषय है अर्थाध्यास है और ज्ञान है ज्ञानाध्यास ये दो प्रकार का अध्यास होता है ना ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास तो ये क्रिया रूप कर्म और उसका फल यह अर्थाध्यास है वो रहेगा ही रहेगा जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक अध्यास का निवर्तक मात्र एक ब्रह्म ज्ञान ही है इसलिए कहा कर्म सूच अमृतम ये ब्रह्म से संसार की उत्पत्ति का क्रम है भाष्य को देखिए तपसा ज्ञानेन उत्पत्ति भूतयौन्यक्षर ब्रह्मीय उपचीयते उत्पादयत जगत अंकुरीजुनता गति पिता हर्षेण तपसा तपसाचिए ब्रह्म की ये व्याख्या है तप शब्द का अर्थ करते हैं ब्रह्म ने तप किया का अर्थ है कहीं गुफा में जाकर के बैठ गया या खड़ा रहा हाथ ऊंचे करके कहीं हजार साल तक ऐसा नहीं वो ब्रह्म का तप है ज्ञान तो तपसा यानी ज्ञाने नो विज्ञान कौन सा तो तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं हाँ एक नंबर टिप्पणी में कि ज्ञाने नीति उत्पत्ति विधिज्ञतया ज्ञाने न का करते हैं कि उत्पत्ति विधिज्ञ है उसमें उत्पत्ति विधिज्ञता है उत्पत्ति विधि यानी उसका प्रकार और ये उत्पत्ति एक विधि शब्द का अर्थ तो कार्य भी होता है प्रकार भी होता है तो उत्पत्तियात्मक कार्य उत्पत्ति रूप कार्य के उत्पत्ति का प्रकार और उस प्रकार का ज्ञाता जो होगा उसे कहा जाएगा उत्पत्ति विधिज्ञ उसमें एक धर्म रहेगा उत्पत्ति विधिज्ञता वो है उत्पत्ति विषयक ज्ञान उत्पत्ति विधिज्ञता का अर्थ है उत्पत्ति विषयक ज्ञान और उत्पत्ति विषयक ज्ञान से वो संपन्न है यानी उत्पत्ति प्रकार माया परिणाम मायापरिणाम ये उत्पत्ति विधि जतया तो ज्ञानेन का अर्थ कर दिया अर्थात ये अर्थ निकला कि उत्पत्ति प्रकार विषय यानी उत्पत्ति का के प्रकार विषयक ज्ञान से वह संपन्न है ये ज्ञान से ही वह उत्सुन्न हुआ अरे उत्पत्ति प्रकार प्रकार ये ब्रह्म का स्वरूप है या उपाधि का परिणाम है तो इसलिए कहते हैं माया परिणाम विषय न तो माया का माया परिणाम विशेष है ना तो माया का परिणाम विशेष है वो है बहुश्याम प्रजा येय इत्याक उससे युक्त तो हुआ ये संकल्प तो तपसा यानी ज्ञाने न का भी अर्थ हुआ उत्पत्ति विधिज्ञत यानी माया अपनी उपाधि माया के प्रथम परिणाम से युक्त हुआ ये उच्छुन्नता होना तो भूत योनि अक्षरम ब्रह्म चीयते पूर्व मंत्र में जिसे भूत कहा भूत रूप अक्षर वही ब्रह्म है वो चीयेते चीयते का अर्थ करते उपचीएते उपचीएते का अर्थ कर रहे हैं उत्सुनताम गच्छति बीच में एक ब्रह्म का विशेषण है उत्पिपादी इस, उत्पिपाद सत इदम जगत ये जो इदम जगत है अभी जिसको उत्पन्न करना है वह जगत उसे इदम जगत शब्द से लेना और इस, जग, इस जगत को उत्पन्न करने की इच्छा वाला उत्पिपादसत का अर्थ है बुद्धिस्त हैं ईश्वर को ह हाँ। इसलिए इदम जो सृष्टा होता है ना घड़ बनाने वाला कुम्हार उसको वो मिट्टी में कितने घड़े बनेंगे चक्र पर रखे हुए और कैसा घड़ा बनना है वो ज्ञात रहता है बुद्धि में हम लोगों को बनाने के बाद दिखता है उससे पहले मिट्टी मिट्टी दिखती लेकिन बनाने वाले को वो घड़ा दिखता है मकान बनता है तब हम लोग देखते हैं या ऐसा मकान बना है लेकिन आर्किटेक्ट को पहले दिख जाता है तो आर्किटेक्ट को ज्ञान पहले रहता है वैसा तो ईदम जगत उत्पिपादी सत का अर्थ निकलेगा इस जगत को उत्पन्न करने की इच्छा वाला कौन ब्रह्म जैसे तैत्रिय में आता है न कि सो अकायत तो उसने काम ना की और काम ना करके इदम सर्वम अश्रीजता उसने सब बनाया तो जगत को बनाने की इच्छा वाले इच्छा वाला ब्रह्म उपचीयते का अर्थ है उत्सुन्नताम गच्छति उपचेते का अर्थ कर दिया अब इसे समझाने के लिए उत्सुनता को प्राप्त करता है ये दो दृष्टांत है ब्रह्मा जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है इसे समझाने के लिए ये अलग अलग दो दृष्टांत है जैसे बीज अंकुर का उपादान कारण है तो अंकुर अंकुरित होने वाला बीज अंकुरित होने से पहले जैसे उच्छता को प्राप्त करता है यानि फूल जाता है अंकुरित होने से पहले और बोने से बोन, आ, बाद बोने के बाद बीज वाली जो अवस्था है एक दो दिन बीतते ही वो फूल जाता है या तो फिर तीन चार दिन बाद अंकुरित होता है और पहले बिल्कुल सुखा सुखा सा रहता है बिल्कुल सुखा भी नहीं है प्रलय काल में तो सुखा सा रहता है और जब काल आता है उत्सुनता को प्राप्त करता है मतलब तो फूल जाता है अंकुरित होने से पहले बीज की जैसे अवस्था होती है ऐसे जगत का उपादान कारण भूत ब्रह्म भी जगत का अंकुरात्मक जो स्वरूप है हिरण्यगर्भ, गर्भ सूक्ष्म कार्य वह है अंकुर और स्थूल जगत है उस अंकुर का वृक्ष रूप धारण करने के बाद प्रतीत होने वाला स्वरूप वो तो ये स्थूल जगत है पूरा तो अभी अंकुर से पहले की अवस्था बताई जा रही है यानी हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति से पहले की अवस्था बताई जा रही है तो अंकुरम बीजम, बी अंकुर को उत्पन्न करने की इच्छा वाला बीज जैसे उत्सुनता को प्राप्त होता ऐसे इस जगत को बनाने की इच्छा वाला ब्रह्म उत्सुनता को प्राप्त हुआ इस जगत का उपादान कारण ब्रह्म है और निमित्त कारण के लिए भी दृष्टांत है कि इव पिता पुत्र का मतलब पुत्र को उत्पन्न करने की इच्छा वाला पिता भी जैसे हर्षे से फूल जाता है पुत्र उत्पत्ति से पहले ऐसे ही ये ब्रह्मा भी हिरण्यगर्भ भी ब्रह्मा का पुत्र है ना तो हिरण्यगर्भ रूपी अपनी प्रथम संतान के जन्म के पहले ईश्वर भी पिता जैसे हर्षे से प्रफुल्लित होता है अपने पुत्र के उत्पत्ति से पहले ऐसा ब्रह्मा प्रफुल्लित हो जाता है ये समझाने के लिए निमित्त कारण भी पिता जैसे निमित्त कारण ऐसे निमित्त कारण है ये समझाने के लिए भी दृष्टांत है कि पुत्र इव पिता हर्षेण दो दृष्टांत हुए ब्रह्म के उपचित होने में और ये सब ब्रह्म का उपचित होना है ब्रह्म की प्रकृति भूत तो प्रकृति का उपचित होना रूपचित होना है विषम अवस्था के अभिमुख होना आगे हैं एवं सर्वज्ञतया स्थिति संहार शक्ति विज्ञान विज्ञानवतया अब ये ततो अन्नम अभिजायती की व्याख्या प्रारंभ करते भास्कर भगवान तपसा चिएते ब्रह्म इस वाक्य का व्याख्यान हो गया हर्षेण तक एवं यहाँ से प्रारंभ हो रहा है द्वितीय पाद का व्याख्यान ततो अन्नम तिजाते तो इस वाक्यस्थ प्रथम पद है तत तत इस पद का अर्थ बताया जा रहा है तत ततह पदार्थ कि सर्वज्ञतया स्थिति संहार शक्ति विज्ञान तया। उपचितात ततो यानी ब्रह्मण तो तत शब्द से उपचित ब्रह्म को लेना ततः तो तो यह सर्वनाम है ना सर्वनाम होता है पूर्व का परामर्शक पूर्व में यानी इस मंत्र के प्रथम पाद में ब्रह्म की उच्छ अवस्था बताई है यानी उपचित अवस्था बताई उपचित अवस्थापन्न ब्रह्म पूर्व में प्रथम पाद के द्वारा उक्त है उसका परामर्शक हो जाएगा ततः इसलिए ततः का अर्थ हो जाएगा उपचित ब्रह्म से उत्सुन अवस्थापन्न ब्रह्म से अन्नम अभिजाएते तो अन्न शब्द से लेना ईश्वर की उपाधि को ईश्वर तो की उपाधि माया उत्पन्न होती है तो ये कहते हैं कि एवं सर्वज्ञतया सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञानवत्तया उपचितात, ततः ब्रह्मण अन्नम बीच में अन्न शब्द की उत्पत्ति करते अन्नम का तो करना अभिजायते के साथ अभिजाते आ रहा है ना अंतिम पंक्ति में भाष्य में वहीं पर अभिजायते का ही अर्थ कर दिया उत्पादते तो उपचित ब्रह्म से अन्न की उत्पत्ति होती है तो यहां अन्न क्या है तो अन्न पदार्थ बताया जा रहा है अन्न पद की उत्पत्ति करते हुए अद्य भुजते इति अन्नम अव्याकृतम कहते इति अन्नम ऐसी उत्पत्ति करते हैं अध भक्षणे धातु से निष्ठा प्रत्यय करके अन्न शब्द बनता है तो उसका अर्थ निकलता है जिसका जिसको खाया जाए खाना होता है आत्मसात करना ग्रहण करना जानना ज्ञान से आत्मसात करना वो भी अन्न है रूप को भी हम आंख से खा लेते हैं इसलिए आहार आ इति आहार ऐसे आहार शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनके अपने अपने विषयों का हम आहरण करते हैं ग्रहण करते हैं उन इंद्रियों के माध्यम से उनके अपने अपने विषय के साथ संबद्ध हुआ जो मन है उसकी उन विषयों के आकार की वृत्ति बन जाती है तो वृत्ति के वृत्ति का विषय वो विषय बन गया वृत्ति तदाकार बन गई तो वृत्ति के अंदर आ गया ना वो विषय यही खाना हुआ जैसे भोजन करते हैं तो थाली में रखे हुए अन्न को हम अपने अंदर कर लेते हैं ऐसे आख के माध्यम से रूप को रूपाकार हमारे मन की वृत्ति बन गई तो अपने आप को मन के साथ तादात में करके मनोरूप समझने वाला मनोवृत्ति का विषयभूत जो रूप मनोवृत्ति का विषयभूत जो शब्द मान लेगा कि इनको मैंने ग्रहण कर लिया इनका आहार कर लिया तो जो जो भी हमारे ज्ञान का विषय बनेगा वो वो हमारा अन्न है अद्य है भक्ष हैं इसलिए अद्यत इति अन्नम तो जो जो जिसको जिसको हम जान रहे हैं उसको उसको हम अपने अंदर कर रहे हैं का मतलब उसको खा रहे हैं तो दो ही है मूल में तो एक अव्याकृत है और एक तद उपाधिक ब्रह्म है उसमें जो है जानने वाला है ब्रह्म और जाना जा रहा है अव्याकृत और उस अभ्याकृत की दो अवस्थाएं हैं एक साम्य अवस्था एक विषम अवस्था और दोनों अवस्थापन जो अव्याकृत है वह चेतन का ज्ञेय है उसे जानते हैं इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग में भगवान कृष्ण ने क्षेत्र का विवरण करते हुए अव्यक्त से लेकर के वहाँ तक तो क्षेत्र ही बताया न सब कहा तक वो संगातश चेतना धृति वो सारा क्षेत्र है और उसको जानने वाला क्षेत्र है जानने वाला का मतलब खाने वाला जानना ही खाना है वास्तविक दृष्टि से यदि हमारे संज्ञान में न हो और हम कुछ भी खाते जाएं तब भी भूख निवृत्त नहीं होगी भूख तो संज्ञान में आकर के हम खा ये करते हैं खाते हैं तो निवृत्त होती है तो इसलिए खाना ये अनुभव करना है अनुभव ज्ञान है उससे ही तृप्ति होती है उसी से क्षुधा निवृत्त होती है लेकिन वो एक निश्चयात्मक ज्ञान अंदर से होना चाहिए ये नहीं तो ऐसे उप, अंदर अंदर तो एक स्वीकार किया है कि भोजन करेंगे तभी सुधा निवृत्त होगी बाहर का और अंदर अंदर ये मान लेके नहीं ज्ञान ही तो क्षुधा निवृत्ति का साधन है भोजन है उससे नहीं होगा अंदर से एक निश्चयात्मक ज्ञान होता है ना अंतस्थ निश्चय तो ज्ञानामृत भोजन से ही तृप्ति हो जाएगी बाहरी अन्न तो उस निश्चय को दृढ़ निश्चय नहीं होता तो निश्चय अपने उस निश्चय को उसके स्थान पर पहुंचाने के लिए करना पड़ता है बाहरी प्रक्रियाएं सब अंदर ही अंदर वैसा हो जाए, तो बाहरी क्रियाओं की जरूरत नहीं होती इसलिए अन्न तो वो है गेय मात्र को जिसको जिसको जाना जा रहा है ईदन तया वो अन्न है क्षेत्र मात्र अन्न है इसलिए अब और वो क्षेत्र क्या है या तो कारण रूप अव्याकृत है या तो अव्याकृत की कार्य अवस्था है प्रकृति को छोड़ दे तो क्षेत्र क्या बचेगा प्रकृति की कार्यवस्था और कारण अवस्था यही क्षेत्र है और उसको जानने वाला क्षेत्र देखने वाला दो ही तो है त्रिक दृश्य तो इसलिए यहां पर अन्न पद की उत्पत्ति करते हुए ये कहा कि अद्यते भुज्यते इति अन्नम यानी अव्याकृतम अन्न का कर दिया अव्याकृतम कैसा अब्याकृत तो कहते साधारणम क्योंकि इसी अव्याकृत को अभिजाते का कर्ता भी बताना है ना अन्नम अभिजात का कर्ता है अभिजात का अर्थ है ये उत्पन्न होने वाला अभ्याकृत वो होगा कार्य अवस्थापन्न अभ्याकृत कार्य रूप से उसकी उत्पत्ति होगी तो अव्याकृत तो अनादि है ना अव्याकृत है ना प्रकृति वो अनादि है गुणत्रय की साम्य रूप अवस्था के रूप में अपनी मूल अवस्था में तो अनादि है और विषम अवस्था जब होती है उसकी गुण की तो कार्य अवस्था है उस कार्य अवस्था के रूप में अभिव्यक्त होता है उपचित जो ब्रह्म है उस उपचित ब्रह्म से अन्न की उत्पत्ति होती है यानी अव्याकृत की उत्पत्ति होती है वह उत्पन्न होने वाला अव्याकृत है गुणत्रय की विषम अवस्थापन्न अव्याकृत वो उत्पन्न होगा और साम्य अवस्थापन्न अव्याकृत है वो अनादि है वो कारण है इसलिए यहाँ अभ्याकृत से लेना साधारणम रूप साधारण्या साधारण साधारणम संसारिणाम व्याचिकित्सित अवस्थापेण अभिजाते साधारणम तो संसारी है वेस्टिजीव उनका साधारण स्वरूप है माया जो आ, प्रधान यानी अभ्याकृत है गुणत्रय की साम्यावस्था मूल तदात्मक भी नहीं है और बिल्कुल वेष्टि कार्यात्मक भी नहीं ये जो प्रथम प्रथम परिणाम है माया और अविद्या पंचदशमी इन दोनों को भी उत्पन्न होती है करके कहा है माया भी अविद्या भी गुणत्रय की विषम अवस्था जो भी है उसको कार्य कहा जाता है तो इसलिए माया भी कार्य है गुणत्रय शुद्ध सत्व प्रधान होने के कारण और मलिन सत्व प्रधान होने के कारण अविद्या भी विषम अवस्था है जो जो भी विषम अवस्था है वो कार्यकुटी में है तो संसारी है वेष्टि उपाधि वाले प्राणी और उनका साधारण यानी कारणभूत मूल कारणभूत एकदम जो मूल कारण है वो नहीं बीच वाला एक प्रकार जिसे महतत्व जैसा कहा जाता है वो उसे कहा जाता है संसारी नाम साधारणम का मतलब संसारी जीवों के कारण के रूप में उत्पन्न होता है नहीं नहीं महतत्व संसारी नाम नहीं ये संसारी नाम साधारणम शब्द से महतत्व को कह रहा है वो साधारण पदार्थ है महतत्व जिसे हम लोग माया कहते हैं ये अन्न शब्द से ईश्वर की उपाधि को लेना है ना उस ईश्वर की उपाधि को संसारी नाम साधारणम शब्द से कहा जा रहा है वो है माया और उसे ही अभी जाए थे क्रियापद के कर्ता के रूप में लेना अन्न पदार्थ बताया अव्याकृत वो अव्याकृत कौन तो संसारी नाम साधारणम तो संसारियों का जो साधारण स्वरूप है सामान्य स्वरूप है कार्य का सामान्य स्वरूप माना जाता है उसके कारण को संसारी तो शुरू हो जाते हैं वहां से आ, आपके हिरण्य गर्भ से हिरण्य गर्भ भी तो संसारी है इसलिए हिरण्य गर्भ से हिरण्य गर्भ का भी जो साधारण है कारण है वो कौन होगा तो यो ब्रह्मानं विदधाती पूर्व में यो शब्द से जिसको लिया जा रहा है वो है ईश्वर और उस ईश्वर की उपाधि को यहां पर अन्न शब्द से लेना है उसकी उत्पत्ति बताई जा रही है वह उपचित ब्रह्म से हो रही है ततः पदार्थ है उपचित ब्रह्म और उस उपचित ब्रह्म से ईश्वर की उपाधि जो शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था है माया वो निष्पन्न हो रही है इसलिए ततः पदार्थ तो है उपचित ब्रह्म और उपचित ब्रह्म से अन्नम अभिजाते यानि अन्नम उत्पद्यते यानि ईश्वरत्व उपाधि उत्पद्यते ईश्वरत्व उपाधि उत्पन्न होती है यह अर्थ निकलेगा यह अर्थ निकालने के लिए संसारी नाम साधारण शब्द से संसारियों के यानी भोक्ताओं के कारण को लेना है जगत उत्पाद उत्पादिता जो ईश्वर हैं उसकी उपाधि को लेना है हिरण्यगर्भ का भी जो उत्पादक है उसकी उपाधि अभी निष्पन्न हो रही है व्याचिकित अवस्था तो आगे बता रहे हैं अभी तो संसारी नाम साधारणम संसारी नाम का अन्वय साधारणम के साथ है व्याचिकित्सित अवस्था के साथ नहीं तो संसारीणाम साधारणम अव्याकृतम तो ये है तो अब संसारीणाम साधारणम अव्याकृतम अभिजाते ऐसा लगाना है ततो तो थे अब ये किस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है तो व्याचिक व्याचिकित्सित अवस्था रूपेण तो ये जो अव्याकृत हैं वह अपने कारण के रूप में तो उत्पन्न नहीं होगा फिर वो कारण नहीं रहेगा इसलिए व्याचिकीर्षित अवस्था रूपेण ये कह रहे हैं व्याचिकीर्षित अवस्था रूपेण तो व्याचिकीर्षित अवस्था है यहां पर ईश्वरत्व की उपाधिभूत जो माया शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था उसे व्याचिकित्सित अवस्था शब्द से लेना और उस रूप से अभिजाते गुणत्रय की साम्य अवस्था के रूप में नहीं अपितु व्याचिकित्सित अवस्था है गुणत्रय की विषम अवस्था जो प्रथम परिणाम शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था वो है व्याचिकीर्षित अवस्था और तदरूपेण उत्प्यते ईश्वरत्व की उपाधि निष्पन्न हुई व्याचिकीर्षित ब्र क्या उपचित ब्रह्म से ईश्वरत्व की उपाधि जो माया है वह अभि निष्पन्न हुई ये अर्थ निकलेगा तभी का और बाद में अन्ना प्राण इसमें अन्न शब्द से वो लेना है अन्न उपाधिक ब्रह्म वो हाँ, है ईश्वर तत्व अन्नम अभिजाते में अन्न शब्द से माया को लिया गया माया निष्पन्न हुई उपचित ब्रह्म से और फिर उस मायोपाधिक चैतन्य से यानी ईश्वर से प्राण और मन यानी हिरण्यगर्भ की क्रिया शक्ति आश्रय प्राण और ज्ञान शक्ति आश्रय मन अभिनिष्पन्न हो रहा है। इसलिए अन्नाथ शब्द से लेंगे मायोपाधिक ईश्वरात तो उससे पहले यहां भाष्य में जो आया ना अन्न शब्द का अर्थ भाषकर भगवान ने अभ्याकृत किया ततो अन्नम अभिजायेते इसमें अन्न पद की उत्पत्ति की अद्यते इति अन्नम और वो अन्न पदार्थ बताया अब्याकृतम अरे अभ्याकृत क्या चीज है इसे तो सिद्धांत के अनुसार भाष्य में स्पष्ट हुआ कि वो माया है ईश्वर की उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था को यहां अन्न कहा जा रहा है ये कहा गया अब ये लोग जो हैं कुछ अव्याकृत पदार्थ अने अन्न पदार्थ मूल मंत्रस्थ अन्न पदार्थ भाष्यस्थ अव्याकृत पदार्थ वो अव्याकृत पदार्थ मानते हैं भूत सूक्ष्म को सूक्ष्म भूतों को नहीं भूत सूक्ष्म को है? नहीं तन्मात्रा तो हैं सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म है स्थूल शरीर का कारण कारणभूत जो स्थूल भूतों के ही सूक्ष्म अंश से बना हुआ एक तत्व है वो प्रत्येक जीव का जैसे वेष्टि सूक्ष्म शरीर अलग अलग है ऐसे प्रत्येक जीव का सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से निकल करके दूसरे भावी स्थूल शरीर में जाता है तो उसको ले जाने वाला उसका आश्रय भूत एक स्थूल भूतों के ही सूक्ष्म अंश से बना हुआ एक भूत सूक्ष्म है वो भावी शरीर का बीज है कारण है वो हरेक जीव का अपना अपना अलग अलग है एक एक प्रत्येक का उसे कहा गया वो भूत सूक्ष्म कुछ लोगों का मानना है अच्छा कुछ लोगों का मानना है कि, कि वो भूत सूक्ष्म ही यहाँ अव्याकृत पदार्थ है त तो अन्नम अभिजायत में अन्न पदार्थ वो भूत सूक्ष्म है ऐसा कुछ लोगों का मानना है आनंद गिरी जी उसका वो ग्रहण करके निराकरण कर रहे हैं उनका केचित लोगों का मत बता करके जो लोग अन्नपद का अर्थ भूत सूक्ष्म करना चाहते हैं उनका ये भूत सूक्ष्म अर्थ करना अन्नपद का यहाँ पर उचित नहीं है ये बता रहे हैं टीका में इस पर चर्चा हम लोग करेंगे कल कल करेंगे अच्छा कल ऐसे चौदह तारीख है ना गंगा दशहरा है गंगा किनारे अभिषेक भी होना है और गंगा लहरी का पाठ भी होना है स्वाध्याय भी होना है थोड़ा स्वाध्याय तो करेंगे ही और उसके बाद फिर थोड़ा अभिषेक तो पहले से ही शुरू होगा हम लोग लगभग साढ़े सात पौने आठ बजे तक स्वाध्याय करेंगे और फिर अभिषेक तो पहले से शुरू होगा गंगा लहरी का पाठ आदि करने के लिए उधर जाएंगे ज़्यादा कड़ी धूप होने से पहले पहले सब हो जा आरती पुष्पांजलि आदि तो कल थोड़ा दस पंद्रह मिनट पहले छूटेगा लेकिन होगा